हिमस्य भेषजम अर्थात अगर ठंडी है तो अग्नि उसका प्रतिकार है फिर भी शास्त्र में कहा गया, कहा गया ये वाक्य हिमस्य भैसजम सभी को अगर पता है फिर शास्त्र में कहा गया कहते तो हैं तो ये विधायक वाक्य नहीं है ये अनुवादक वाक्य जो सबको पता है इसको शास्त्र कह दिया इसी प्रकार की यहाँ भी प्राप्त से अनुवादो अयम जिसको अनुभव होता है सर्वभूत शुचात्मान और सर्वभूतानी चात्मनि इस प्रकार की अनुभव जिसको होता है उसके लिए घृणा स्वाभाविक रूपों से और प्राप्त होगा नहीं प्राप्त नहीं होने से फिर यहाँ कह दिया जाता है वो घृणा करता नहीं करता नहीं तो, तो प्राप्त ही नहीं है तो करेगा कहां से तो इसलिए कहते हैं प्राप्त से अनुवादोम जो अर्थात प्राप्त है उसी को शास्त्र यहाँ कह दिया क्या प्राप्त है उसको कहते हैं सर्वाही घृणा आत्मनो अन्यत अन्यत पश्यतो भवती। आत्मनो अन्यत्म पंचमी अपने से भिन्न जो कि विषय बनता है दृष्टम देखता है उसको देखने वाले का पश्यत स्वतंत्र है भवती सर्वाही घृणा सारे घृणा अपने से भिन्न किसी पदार्थों को देखने वालों का ही होता है मेरे से वो भिन्न है इस प्रकार के अनुभव होने से ये राग द्वेष इत्यादि होता है और आत्मा नव अत्यंतम विशुद्धम निरंतरम पश्यतु न घृणा निमित्तम अर्थांतरम अस्थि प्राप्तम एवं तत्व न इति बीच में विराम नहीं रहेगा जो प्राप्तम एवं के आगे विराम है नूतनो पुरातन सभी पुस्तक में विराम है इसको हटा देंगे सर्वा ही घृणा आत्मनो अन्य दृष्टम पश्य तो अपने से भिन्न जब तक ये अनुभव होता है तभी तक घृण अपने में कहीं घृणा नहीं होता है कभी कहते हैं कि शरीर अगर इतना रोगग्रस्त हो गया तब कोई कहता है कि शरीर चला जाए तो अच्छा है उस समय वो शरीर को और मैं नहीं मानता है अपने से भिन्न मानता है शरीर को तभी कहता है कि ये शरीर चला जाए तो अच्छा है जब तक शरीर ठीक ठाक था उसको पूरा मैं मानता था छोड़ना नहीं चाहता था जो मैं जिसमें मैं बुद्धि है अहम बुद्धि है उसमें कभी घृणा नहीं होती है तो यहाँ कहते हैं ज्ञानी को जो सर्वत्र अहम बुद्धि होती है अर्थात तो मैं ही ये सब कुछ हूँ फिर उसको घृणा का कोई निमित्त नहीं रहता आत्मान एव अत्यंतम विशुद्धम निरंतरम पश्यतः अपने आप को ही विशुद्ध अत्यंत विशुद्ध अर्थात किसी प्रकार की और परिच्छेद करने वाला कोई धर्म नहीं है उसमें निरंतरं पश्यतः निरंतरम यहाँ टिप्पणी दिया है इसके ऊपर निरंतर अविच्छिन्नम इत्यर्थ अविच्छिन्न अर्थात मेरा कहीं कोई भेद नहीं है दूसरा कोई मेरे से मतलब अन्य नहीं है सब कुछ मेरा ही कल्पना है केवल में कल्पना करने से स्वप्न जैसा अनुभव होता है इस प्रकार की जिसको निश्चय होता है न घृणा निमित्तम अर्थांतरम अस्ति घृणा का निमित्त द्वैतव दर्शन अर्थांतर अर्थांतर अर्थात अन्यों अर्थ अर्थांतरम अपने से भिन्न कोई अर्थ हो तो उसमें राग हो सकता है अथवा द्वेष हो सकता है जब अपने से भिन्न और कोई नहीं रहा तब घृणा का निमित्त ही नहीं रहात अतः प्राप्त मेव यह स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ क्या तत्व नीजुत ततः अर्थात अस्मा दर्शनाथ और कहीं घृणा नहीं होता क्योंकि घृणा का निमित्त ही नहीं रहा घृणा का निमित्त, निमित्त द्वैत दर्शन मेरे से वो भिन्न है और मेरा प्रतिकूल पड़ता है इस प्रकार की बोध होने से घृणा होती है जब इस प्रकार की और बोध नहीं रहता है आत्मदर्शन से एकत्व दर्शन से फिर और घृणा का निमित्त ही नहीं रहा कैसे दिख्टम। दिख्टम। दिख्टम। ना ना ना अच्छा अच्छा हम दृष्टम पढ़ दिया अन्यथ दुष्टम हाँ हाँ हे मेरे महाराज के पाठ से नहीं नहीं हम पढ़ दिया दृष्टम बोल करके शायद कह भी दिया ऐसे है दुष्टम पश्यति घृणा भवति मेरे से भिन्न है और मेरा प्रतिकूल है प्रतिकूल इसके लिए दुष्ट शब्द व्यवहार कर दिया अन्य अपने से भिन्न है किंतु मेरा एकदम प्रिय है फिर घृणा हो जाएगी मेरे से तो भिन्न है किंतु मेरा प्रिय है उसमें घृणा होगी नहीं होगा इसलिए कहते तो अन्यत भी है और दुष्टम भी है दुष्ट अर्थात मेरा प्रतिकूल है तभी उसमें घृणा होगी किंतु जब अत्यंत विशुद्ध ये जगत पूरा मेरे में ही कल्पित है इस प्रकार की जब निश्चय होते हैं फिर निश्चय होता है फिर घृणा का निमित्त नहीं रहता पूरा हुआ जिनके पास ये पुराना पुस्तक है उसमें देखिए पांच नंबर टिप्पणी नु प्रतिष्ठती ह व यत्रि इति अत्र यथा ए प्रतिष्ठा तो एता रात्रि भिन्न पद होगा एता रात्रि नया में ठीक है ये आगे मंत्र देखेंगे भाष्य पहले इमेव थम अन्योपी मंत्र आह इसी अर्थ को फिर दूसरा मंत्र कहते हैं तो पहले कहा था कि न मंत्राणाम जामिता अस्थि जामिता अर्थात आलस्य तो कहते हैं कि मंत्र द्रष्टाओं में ऋषियों में आलस्य नहीं है तो इसी को फिर कहते हैं समान बात को फिर दोबारा कहते हैं इममे अर्थम वही अर्थ को अन्योपी मंत्र आह सप्तम मंत्र भी इसको कहता है एक नंबर टिप्पणी देख लीजिए इमेव अत्र आलस्य अभाव अनुसंधेयम जो पहले उत्तम कहा गया था उसका फिर अनुसंधान स्मरण कर लेना चाहिए क्या कहा गया था आलस्य अभा मंत्रों में आलस्य नहीं है कहते सच मंत्र दृष्टु द्रष्टुर धर्म मंत्रेश उपचर्यते इति बोध्यम मंत्र में आलस्य नहीं है ये गौण प्रयोग है वास्तविक मंत्र दृष्टा में आलस्य नहीं है क्योंकि आलस्य ये जड़ का धर्म है ना चेतन का धर्म है जड़ का धर्म होगा चेतन का धर्म तो इसलिए मंत्र में आलस्य नहीं है मंत्र दृष्टा में आलस्य का बात कहा जाता है मंत्र दृष्टा में आलस्य नहीं है मंत्र में उपचार गुण प्रयोग वस्तु तो कहते हैं वास्तविक क्या है शब्द तो व्यवहार किया गया कि मंत्र दृष्टाओं में आलस्य नहीं है किंतु वास्तव घटना दुरधिगम तत्व से पुनः पुनर्वचन भूषणमेवस्यम दुरधिगम आत्मतत्व दुरधिगम अर्थात दुखे अधिगमो अधिगम इति दुरधिगम आत्मतत्व का अधिगम अधिगम अर्थात ज्ञान आत्मतत्व का ज्ञान दुखे न होती अगर आसान से हो जाता है जैसे कहते ना ये प्राथमिक विद्यालय से जैसे विद्यार्थी पास करते हैं सब ऐसे ही जगत में सब ज्ञानी मिलते तो दुखे अधिगम अर्थात ये प्राप्त करना बहुत कठिन है इसलिए पुनः पुनः वचन कहा जाता है और जिसको पुनः पुनः श्रवण में रुचि हो जाएगी उसी को यह आत्म तत्व तो तो का अनुभव हो सकता है जिसको एक बार सुन लिया सुन लिया उसको ये नहीं हो पाएगा एक बार सुनने से अगर हो जाता है ये मंत्र द्रष्टा लोग इसको बार बार नहीं कहते हैं और मंत्र द्रष्टा लोग मुमुक्षु के लिए कहते हैं आम आदमी के लिए नहीं कहते कहा गया पहले मुमुक्षु तो मुमुक्ष भी होना चाहिए और बार बार श्रवण करने में रुचि भी होनी चाहिए इससे तो अर्थात निर्विण चेत से इससे वेदांत से नहीं होना चाहिए बार बार सुनना चाहिए और एक इसमें इस पुस्तक में, में टिप्पणी तीन नंबर अथवा नीचे से टिप्पणी में द्वितीय पंक्ति देख सकते हैं रूपेण वगत होना चाहिए रूपेणा बगत हो गया ना नीचे से द्वितीय पंक्ति टिप्पणी में वहां रूपेण अवगत जिनके पास पुराना पुस्तक है अनेजद इदीना रूपेण अवगत आत्म तीन नव टिप्पणी आगे यूतान आत्मेवा भूत बीजानत त्र कोह क शोक एक अनुपश्यस्वाणी भूताने यस् अर्थात सप्तमी यस्याम अवस्थायाम अथवा आत्मनि जिस अवस्था में अथवा जिस आत्मा में जिस आत्मा में अर्थात जिस अंतकरण में जिस साधक में सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत बीजानत बीजानत ज्ञानी का सर्वाणी भूतानी आत्मा एव अभूत अर्थात सारे भूत इसका आत्मा हो गए अर्थात अपने से भिन्न और कुछ पदार्थ नहीं है सर्वाणी भूतानि आत्मा एव अभूत ऐसा बीजानत जिसको इस प्रकार की अनुभव है तत्र को मोह, मोह कह शोक तत्र अर्थात उस अवस्था में अथवा उस साधक में उस आत्मा में को मोह कह शोक मोह शोक यह द्वैत का कार्य है अपने से कुछ भिन्न को देखता है उसको प्राप्त करने के लिए उद्यम करता है और प्राप्त नहीं होता है तो शोक होता है प्राप्त हो गया तो उसको बनाए रखना चाहता है इसमें मोह होता है कोई भी पदार्थ का धर्म है कि साथ में आएगा तो फिर संयोगाह विप्रयोगता ये लक्षण है जो भी आपके साथ आया है वो एक दिन छूट ही जाएगा ये जगत का नियम है संयोगाह विप्रयोगता संयोग हुआ है तो उसका अंत विप्रयोग भी, भी जाएगा एक दिन किंतु ये जो इच्छा है कि ये मेरा बने रहे इसको कहते हैं मोह ये सब द्वैत का कार्य है अपने से भिन्न है और उसको पकड़ करके रखा है ये सब मोह और शोक ये दोनों द्वैत का कार्य है जब अद्वैत का अनुभव होगा और ये मोह शोक ये द्वैत का कार्य और कहाँ रहेगा आक्षेप और यह कह जो दिया है आक्षेप में किम शब्द दोनों अर्थ में व्यवहार होता है प्रश्नों में आक्षेप में यह आक्षेप अर्थात तो हो ही नहीं सकता किसका एकत्व अनुपश्यत जो एकत्व का अनुभव करता है तो हम कहेंगे ठीक है हमको जब एकत्व का अनुभव हो जाएगा तो फिर हम ऐसा स्थिति में आ जाएंगे अभी तो नहीं हुआ है कहते ऐसा नहीं है पंचदशी में शायद इस श्लोक नहीं आया होगा में ये नवम प्रकरण में आएगा अनुभूते रभावेपी ब्रह्मास्मित व चिंत्यता प्राप्यते ध्यानात्त्याप्त ब्रह्म किंग पुनः अनुभूतेर अभावे अपि अनुभूति का अभाव होने पर भी अर्थात हमको अनुभव इस प्रकार की नहीं है तो भी ब्रह्म इति इतिव चिंत्यताम मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार की चिंता करे उससे क्या होगा कहते हैं अप्यसत प्राप्य थे ध्यानाथ असत अपी ध्यानात् प्राप्यते थे तो मैं कोई इंद्र नहीं हूं वरुण नहीं हूं ये ब्रह्मा नहीं हूं फिर भी अगर उसका ध्यान करता है धीरे धीरे तदाकार वो हो जाता है अर्थात मानने लगता है कि मैं वही सूत्र आत्मा हूं हिरण्य हूं अगर वास्तव तो हिरण्य गर्भ नहीं है फिर भी ध्यान करके अपने आप को वो स्थिति का प्राप्त कर लेता है पंचदश में आता है वो महिषी ध्यान का बात तो अर्थात इतना उसको ध्यान में अर्थात तल्लीन हो जाता है अपने आप को वही सोचता है फिर गुरु जब कहते हैं कि बाहर निकल आओ कमरे से कहते मेरा सिंह लगेगा दरवाजा में तो अप्यसत प्राप्यते थे नहीं होने पर भी अगर ध्यान से ऐसा लगता है नित्याप्तम ब्रह्म किंग पुनः जब ब्रह्म जो हमारा स्वरूप है हमारा स्वरूप है अर्थात वास्तव जो हम है उसका अगर ध्यान करेंगे तो क्यों नहीं होगा केवल ध्यान मात्र से नहीं हो जाएगा क्योंकि ध्यान जो है वो कोई प्रमाण नहीं है तो फिर भी वो ध्यान करने से हम जो वेदांत विचार करते हैं उसका वो सहकारी बनेगा तो हम किसी चीज को मतलब अनुभव कर लेना चाहते हैं और सर्वदा उसी का ही चिंतन करते हैं अर्थात तो हमारा बुद्धि और मन दोनों ही हमारा ये जो करण है दोनों ही सम दिशा में कार्य करेंगे तो अधिक आपको फल होगा इसलिए जब भी अगर कोई ध्यान करना है वेदांत तो अगर वो वेदांत तो का विचार करता है सर्वदा स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए शिव जी का ध्यान करना गंगा जी का करना आकाश का करना ये ठीक है अगर संभव है तो सर्वदा स्वरूप का ही ध्यान करें स्वरूप हमको पता नहीं कहते मैं किसको पता नहीं है सभी को अनुभव होता है मैं बोल करके वही मैं का ही ध्यान करें तो ये मैं कौन हूं कहते मैं आपको जो भान होता है उसी का करिए मैं पांच फुट हूं छह फुट हूं गोरा हूं काला हूं मोटा हूं पतला हूं जैसे आता है ऐसे ही करिए फिर साथ साथ बैदाम तो सुनते रहेंगे धीरे धीरे उपाधि सब हट जाएगा निश्चय होगा तो ऐसी प्रकार कहा जाता है एकत्व तो अनुपष्यतः इस प्रकार की स्थिति आती है अच्छा भाष्य में यस्मिन सर्वाणि भूतानि। यस्मिन कहा गया यस्मिन का अर्थ कहते हैं यस्मिन काले यथोक्त आत्मनी वा। यस्मिन काले आ, दो नंबर मतलब यस्मिन काले के ऊपर यस्मिन के ऊपर जो टिप्पणी है देखिये अति गहन श्या तत्व श्या तो तो अति से तत्व से एवं बुद्धि आरोह भावं अभिप्रेत्य आह ये आत्म अति गहन होने से झटिति झटीती अर्थात शीघ्र बुद्धि में आरोह हो जाएगा अर्थात हम इसका अनुभव कर लेंगे ये नहीं होगा बुद्धि आरोह हो अभाव ये शीघ्र नहीं हो जाता है इसलिए कहा गया कि यस्मिन काले जब होगा तब हमको लगे रहना है इसमें पंचोदशी में और एक श्लोक है काले न परिपच्यंते कृषि गर्भादयो यथा तदवत ब्रह्म विचारोपि सन ही काले न पच्यते इस प्रकार ये भी शायद नवम में शायद आएगा काले न परिपच्यंते कृषि गर्भादयो यथा कृषि और गर्भ जिस समय में बीज वपन हो जाएगा उसी समय में कृषि मतलब आपका सस्य नहीं आ जाएगा जिस समय बीज वपन होगा उसी समय में बालक की जन्म नहीं हो जाएगा काले न समय होने पर उसका पचन होगा तो इसी प्रकार तदवत ब्रह्म विचारोपी शन ही काले न पच्यते जब समय होगा तभी जाकर के ये पचेगा समय कब होगा कहेंगे कब होगा का प्रश्न जिसको होगा उसके लिए वेदांत तो कठिन है कब होगा ये नहीं है तो जो अपना पूरा जोर लगाते रहेगा उसका ये प्रश्न नहीं बनेगा कि कब होगा क्योंकि ये प्रश्न करने के लिए उसके पास और शक्ति नहीं बचा रहेगा वास्तविक जो अपना पूरा जोर नहीं लगा रहे उसी में ये प्रश्न बनेगा ये कब होगा ये कब होगा तो पूरा जोर लगाने से फिर ये प्रश्न भी नहीं बनेगा कहते तो सन ही काले न बचेते एक बात कहा गया कि यश्मीन काले क्योंकि कब होगा ये और दूसरा बात कहते हैं यथोक्त आत्म जो आत्मा में आत्मा अर्थात तीन नंबर टिप्पणी में दे दिया देख लीजिए अधिकारी दौर्लभ्यम वस्मिन विवक्षित यथुक्त आत्मनी अर्थात जिस आत्मा में ऐसा स्थिति आएगा यहाँ आत्मा अर्थात शुद्ध चैतन्य नहीं अंत करण जो जीव साधक मुख्य उसमें इस प्रकार की स्थिति आएगा क्यों ऐसे कहा गया कहते हैं अधिकारी दौर्लभ्यम इस आत्मविद्या का अनुभव करने का सामर्थ्य वाले भी दुर्लभ होता है कठोपनिषद का मंत्र है श्रवणाया अपनी बहु भीर यो न लभ्य है सुनने के लिए भी बहुतों को मिलता नहीं तो सुनने के लिए क्यों नहीं मिलता है यह खुला है कोई भी आ सकता है बैठ सकता है तो कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि हम लोग आ सकते है आप लोग आ सकते हैं, मतलब आप लोगों के लिए ये है किन्तु होने पर भी आना कठिन है संसार में इतने सारे बंधन रहेगा धागा बंध धागा नहीं रसी बंधा रहेगा आना कठिन है आने पर भी रुचि होना चित्त एकाग्र हो के श्रवण कर पाना रजस तमस ये बाधक प्रतिबंधक न होना ये सब खाली आ जाने से नहीं हुआ चित्त एकाग्र हो के श्रवण कर पाना ये भी नहीं तो वहां बड़े महाराज जी टिप्पणी कहें शरीर तो बैठ गया मन तो अन्यत्र है नहीं तो सो गया तो ये श्रवण आया अभी बहु भीर यो नलभ्य वो भी उसी ग्रुप कैटेगरी में आ जाएंगे ऐसे बड़े महाराजी वहां टिप्पणी दिए हैं शायद तिरालीस चौवालीस पुष्टा कठोपनिषद में देखेंगे और श्रृणवन तो अभी बहवो यंग विदुह सुनने पर भी बहुतों को ये अनुभव नहीं आता या तो वासना बाहुल्यम बहुत अधिक है नहीं तो सर्वदा मनो ये कहता है ये संभव है क्या ये संभव है क्या इस प्रकार करेगा श्रद्धा का अभाव से ऐसा होता है इसलिए कहते हैं आश्चर्य वक्ता कुशल कुशलों से लब्धा इसका वक्ता भी आश्चर्य आश्चर्य अर्थात बिरल होते हैं क्योंकि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ यही ज्ञान करा पाएंगे ये भी बिरल होते हैं और कुशलों से लब्धा जो प्राप्त करेगा वो भी बिरल है क्यों कहते हैं कि उतने साधन चतुष्ट दृढ़ रहे तभी तो होगा और आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट इस प्रकार के चतुर्थ अर्थात जानकार भी बहुत कम होते हैं और जो प्राप्त करता है वो भी बहुत कम है इसी को यहाँ बड़े महाराज जी टिप्पणी में कहते हैं अधिकारी दौर्लभ्यम इसको आगे देखिए हुई टिप्पणी में अनेजत इत्यादि न रूपेण अवगत आत्मनि इत्यर्थ है जो हमारा स्वरूप है अनैजत आगे कहा पूर्व हमें मंत्र में कह दिया अनैज एक मनुष्यो जबी इत्यादि मंत्र में वही आत्मा मैं हूँ इस प्रकार की जब अनुभव होता है यथोक्त आत्मनिवा तानी एवं भूतानी सर्वाणी तानी एवं भूतानी कहते हैं पूर्व मंत्र में कह दिया गया था व्याख्या में तानी अर्थात अव्यक्ता दीनी आगे पद था अव्यक्त से लेकर के भूत कहाँ तक तो जाते हैं स्थावरानता ने अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यत इसको कहते हैं तानी चार नंबर टिप्पणी यहाँ दे अभ्यक्तादी स्थावरांता भूतानी सर्वाणी ये सारे भूत परमार्थ आत्मदर्शनाथ आत्मा एवं अभूत परमार्थ आत्मदर्शन आत्मा का जो वास्तव रूप इसका अनुभव नहीं तो मैं रामानंद श्यांद ये तो अनुभव सबको होता है किंतु ये परमार्थ दर्शन नहीं है परमार्थ दर्शनात् आत्मा एवं अभूत सब कुछ मेरा ही कल्पना है जगत जो मैं देखता हूं ये केवल स्वप्नगत कल्पना मात्र है इसलिए ये सब आत्मा एवं संवृत्त सब कुछ आत्मा ही हो गया जैसे कहते हैं स्वप्नों में जितने सारे पदार्थ देखते हैं सब तो दृष्टा ही है दृष्टा से भिन्न नहीं है इसी प्रकार की ये जागृत भी ऐसे ही लगेगा परमार्थ वस्तु बिजानत जो परमार्थ वस्तु अर्थात तो परमश्च अशुभ अर्थ परमार्थ अर्थ प्रयोजन वही परम प्रयोजन जो आत्मतत्व तो है और वो वस्तु है बसे स्तुन बस धातु से करता अर्थ में तुन प्रत्यय होता है वस्तु का अर्थ ब्रह्म जो कि सर्वत्र विद्यमान है और हम अन्यत्र वस्तु शब्द व्यवहार कर देते हैं घटो को वस्तु कह देते हैं पटो की वस्तु कह देते हैं वास्तविक वस्तु का अर्थ ब्रह्म जैसे हम कहते हैं घटो अस्थि ये अस्ति क्या चीजें हैं? ये ब्रह्म का सूचक है इसी प्रकार की जब कहते हैं घट भी एक वस्तु है तो अस्ति के स्थान पर वस्तु कह देते हैं। अर्थात ब्रह्म घट रूपेण प्रतीयते वस्तु तो शब्द का अर्थ भी ब्रह्म है बीजानत जो जानता है तथ मंत्र तो मोह कहते हैं त्र का अर्थ तस्म काले तत्मी वह जैसे यत्र में कहा था यस्मिन काले, यस्मिन था काले आत्मनिर्वा इसी प्रकार यहाँ तत्र का था तस्मिन काले तत्र आत्मनिर्वा अगर आप यत्र शब्द से यस्मिन काले लेंगे तो तत्र शब्द से तस्मिन काले लेंगे यत्र शब्द से यथोक्त आत्मनि लेंगे तो तत्र शब्द से आत्मनि लेंगे उस आत्मा में व को मोह कह शोक उस आत्मा में फिर क्या मोह क्या शोक टीका में वही तीस पृष्ठा में ही पुराना पुस्तक में टीका में वहां पारा होना चाहिए नहीं हुआ तो ठीक है नूतन पुस्तक में तो ठीक होगा यहाँ निरतिशय आनंद स्वरूपम अतवृष्टम दुख अस्पृष्ट आत्मा अजानत शोको हा, हा हतो अहम न मे पुत्रो अस्त न मैं क्षेत्र मीति निरतिशय आनंद स्वरूपम अतएव तो दुख अस्पृष्टम जो हम वास्तव है निरतिशय आनंद रूप है इसलिए दुख का स्पर्श नहीं हो पाएगा अर्थात तो हमको का भी स्पर्श नहीं कर पाएगा क्योंकि हम वस्तुतः निरतिशय आनंद रूप है निरतिशय इसका क्या व्याख्यान देते हैं ये है, निरतिशय तर्क संग्रह में अखिलागम संचारी वहां कहीं निरिशय कहते ना क्षय शून्यत्म और इससे अतिशय कुछ नहीं है और वो अक्षय शून्य ये भी होगा निरतिशयति क्षय शून्य तम ये किसका लक्षण देते हैं अच्छा निरतिशय और ये क्षय शून्य भी यहाँ तो खाली निरतिशय एक पद दिया है इसका अर्थ क्षय शून्य भी होता है अर्थात इससे अधिक कुछ नहीं है निरतिशय का तो व्याख्यान ऐसे है कि निर्गत अति हो अतिशय हो या स्म जिससे और बढ़कर कोई नहीं है कहते हैं जिससे बढ़कर और कोई नहीं है किंतु कल ये छोटा हो जाएगा फिर तो कहते हैं आज जो जगत का सम्राट है कल फिर वो घट जाएगा और कोई दूसरा सम्राट आ जाएगा इसी प्रकार की नहीं है निरतिशय भी है और क्षय शून्य भी है इस प्रकार की हमारा स्वरूप इसलिए इसमें दुख का संस्पर्श नहीं होगा हमारा वास्तव स्वरूप इस प्रकार है दुख अस्पृष्टम आत्मान अजानत जो नहीं जानता है उसी का ही शोको भवती शोक दुख होता है कैसा उसका स्वरूप बता देते हैं उसका दुख कैसा होता है हा हतो अहम मैं मर गया न मैं पुत्रो अस्थि मेरा पुत्र नहीं है क्षेत्र मेरा कोई अर्थात संपत्ति अन्य नहीं है इस प्रकार की ततः तो तो पुत्रादीन कामयते जो पदार्थ तो नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए इच्छा करता है कामयते तदर्थम तो देवताराधनादि चिकीर्सती उसके लिए फिर देवता आराधना करने के लिए चिकीर्सती कर्तुम इच्छति देवता आराधना करु ताकि पुत्र प्राप्ति हो न तो आत्मिक आत्मा एक है बाकी जगत उसमें अध्यस्त है इस प्रकार की जिसको अनुभव होता है वो फिर कोई और कामना इस प्रकार की नहीं करेगा मेरे कोई प्राप्त हो ऐसा नहीं करेगा ततो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम शोकादेर अविद्यावधारणा मूला विद्या निवृत्ए शोकादेर आत्यंत निवृत्तिर विद्या फल विवक्षिता अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अन्वय और व्यतिरेक से शोकादेर दे अविद्या अवधारणा अन्वय व्यतिरेक से कार्य कारण ये निश्चय होता है हम कहते हैं मृद सत्व घट सत्व मृद घटा भाव। इसको कहते हैं और व्यतिरेक मृद सत्वे घट सत्वम इसको कहते हैं अन्वय अन्वय अनु अय गमनम इसका पीछे चलना अगर मिट्टी है तो उसका पीछे घट चल पायेगा इसको कहते अन्वय व्यतिर व्यतिरेक अर्थात तो अभाव तो अगर मिट्टी नहीं है तो घट नहीं होगा इससे क्या निश्चय होता है कि मिट्टी घट का कारण है अन्वय व्यतिरेक कार्य कारण निश्चय का है कि उपाय है तो इसी प्रकार के यहां कहते हैं शोका देर अविद्या कार्य अवधारणात तो अवधारणात् कैसे अन्वय अभ्याम व्यतिरिक के द्वारा शोका देर कारण कौन होगा अविद्या और कार्य शोका देर शोकादि कार्य हो गया तो अविद्या कार्य हो गया शोकादि और मूला विद्या निवृत्ति आए वो शोका देर आत्यंत ही जब अविद्या मूला विद्या की निवृत्ति हो जाएगी तब उसका कार्य जो शोक आदि उनका भी आत्यंत की निवृत्ति हो जाएगी जब हम सुसुप्ति में जाते हैं तब शोक होता है नहीं होता है किंतु तो ये जो शोक का निवृत्ति हो जाती है ये किंतु तो आत्यंत की नहीं है क्यों नींद से उठने से अगर सोने से पहले खूब अधिक शोक के साथ सोया था नींद से उठेगा तो वही आ जाएगा इसलिए ये अत्यंत की निवृत्ति नहीं हुआ तो किंतु जब मूला विद्या की निवृत्ति हो जाती है तब ये दुखों की अत्यंत की निवृत्ति हो जाते हैं तो ये दुख ध्वंस में आत्यंतिक्व किम तर्क संग्रह में अंतिम पृष्ठा में आया है ना ये तो यहाँ टिप्पणी विद्या है तर्क संग्रह में क्या दिया है वहाँ सो, सो, प्रति, सो प्रतियोगी नहीं दिया है ना सो प्रतियोगी असमान स्वसमाधिकरण दुख प्राग भाव असमानकालीन तुम ऐसे वहां दिया है स्वानधिकरण दुख प्राग भाव असमानकालीन तुम ऐसे तर्क संग्रह में दिया है स्वानाधिकरण स्वसानाधिकरण स्वपद से हम कहते हैं कि दुख निवृत्ति दुख ध्वंस वह अत्यंतिक दुख ध्वंस कहा गया तो स्वपद से दुख ध्वंस कर लेंगे स्वानधिकरण दुख प्राग भाव दुख ध्वंस नया एक मत में दुख कहाँ रहता है आत्मा में तो दुख ध्वंस कहाँ रहेगा आत्मा में रहेगा तो घट अगर भूतल में है और मुसल प्रहार से घट की ध्वंस हो गया तो वो घट ध्वंस वो कहाँ रहेगा कहेंगे भूतल कहते हैं कपाल में ठीक है वो भूतल में जाएगा तो सो सो से दुख ध्वंस सो समानाधिकरण दुख प्रागभाव अभी हम लोग यहाँ बैठ करके वेदांत तो विचार कर रहे हैं तो अभी किसी का मन में अगर कही बहुत बड़ा दुख है तो चलता रहेगा वेदांत सुनते रहे बोलने वाला बोलते रहे हमारा मन में दुख होता है किंतु अगर हम का मन में अभी दुख नहीं है तो कहेंगे अभी हमारा मन में दुख ध्वस्स है जो पहले दुख था नाश हो गया अभी तो हमारा मन में दुख नहीं है दुख ध्वंसा है किंतु अगर आगे हमको फिर दुख होगा तब इसका अर्थ है कि अभी एक मत में हमारा आत्मा में दुख प्राग भाव क्यूँकी आगे फिर दुख होगा अगर दुख प्रागभाव नहीं है तो आगे दुख कैसे होगा तो इसलिए अभी हमारा आत्मा में दुख ध्वंस रहने पर भी दुख प्रागभाव भी है तो दुख प्रागभाव है तो आगे दुख होगा इस प्रकार की जो दुख ध्वंस हुआ यह अत्यंतिक दुख ध्वंस नहीं हुआ क्योंकि आगे फिर दुख होगा तो जिस आत्मा में दुख ध्वंस का समय में दुख प्रागभाव भी नहीं है तो दुख ध्वंस है और दुख प्रागभाव नहीं है तो आगे उसको दुख होगा नहीं होगा उसको कह देगा अत्यंतिक दुख ध्वंस तो यहाँ अत्यंतिक का वही लक्षण है यहाँ तेरह नंबर टिप्पणी में वही बात दे दिए हैं बड़े महाराज थोड़ा सा शब्द बदल दिए है अत्यंतिक निवृति रीति आप लोग देख लीजिए निवृत्ति के ऊपर जो टिप्पणी दिया है निवृत्तर अत्यंतिक नाम स्व प्रतियोगी प्रागभाव असमान कालीन तव स्व का अर्थ हो गया दुख ध्वंस उसका प्रतियोगी और प्रागभाव है नो सो हो गया प्रति हो गया दुख दुखध्वंस दुख ध्वंस का प्रतियोगी हो जाएगा दुख दुख प्रागभाव असमान कालीनत्व अच्छा ठीक है शो का अर्थ दुखध्वंस समान अधिकरण यहाँ और बड़े जी नहीं दो शो, शो का प्रतियोगी हो गया नहीं दिया ठीक है समान अधिकरण शब्द नहीं दिए यहाँ सो अच्छा बड़े महाराज जी का होगा छूट गया गलितम लेखक प्रमादात गलितम ऐसा नहीं है तो यहाँ देख लेंगे आज। तो शो शो हो गया दुखध्वंस दुख ध्वंस का प्रतियोगी कौन होगा दुख दुख प्रागभाव असमान कालीनत्व तो अर्थात दुख ध्वंस और दुख प्राग भाव एक आत्मा में जिस आत्मा में ये दोनों समान काल में नहीं है वो आत्मा मुक्त है इसको कहा जाएगा अत्यंत की दुख निवृत्ति अच्छा दिख निवृति आगे टीका में शो का दे रहा दुख निवृति विद्या फलत्वन विवक्षिता यही विद्या का फल है त्यंत की दुख निवृत्ति हो जाएगा जब आत्यंत की निवृत्ति कब होता है कहते हैं जब कारण के साथ निवृत्त होता है कोई पदार्थ तो उसको कहा जाता है आत्यंतिक निवृत्त हुआ जब कारण के निवृत्ति नहीं हुई तो पदार्थ का आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हुई फिर आगे बन जा सकता है मुसल प्रहारण घटनाश हो जाने पर भी वो जो मृद मिट्टी वहां रहा फिर वो मिट्टी से कुला दुबारा घट बना दे सकता है तो इसलिए इस घट जो नाश हुआ उसको अत्यंतिक निवृत्ति नहीं कहा जाएगा किंतु जहां कारण के साथ नाश होगा जैसे रज्जु में सर्प देखा जाता था अभी वो रज्जु बोलकर के ज्ञान हो गया जिसका अज्ञान से यह सर्प दिखता था रज्जु का अज्ञान से रज्जु का ज्ञान हुआ तो अज्ञान नाश हो गया तो कारण वज्ञान जब नाश हो गया आगे कभी वो सर्प दिखेगा नहीं इसको कहा जाता है अत्यंत की निवृत्ति कारण के साथ जब कार्य का नाश होता है ये कैसे होगा कहते हैं मूला विद्या का नाश हो कैसे होगा कहते हैं विद्या से होगा इसलिए विद्या फलत्व न विवक्षिता ये जो शोकादि का अत्यंतिक निवृत्ति यही विद्या का फल है जिसको विद्या होती है फिर उसका जीवन में आगे शोक नहीं आता है और अत्यंत के शब्द आप क्यों दिए कहते हैं लय मात्र से सुसुप्ते दोनों पुस्तक में आगे पाठ संशोधन करना है लय मात्र से भावात भाव में दो मात्रा हो गया एक मात्रा होना चाहिए भावात इतिहा भाष्य में आगे देखेंगे शोक स् काम कर्म बीजम शोक मोह मोहस्य बीजम और मोहमकर्म इनका बीजम बीजम अजानतो बीज हो गया का काम कर्म बीजम में समास यहां तो कामकर्म बीजम कौन सा लिंग दिया नपुंसक बीज शब्द कौन सा लिंग में चलता है नपुंसक तो इसलिए यहां क्या समास हुआ होगा काम कर्म बीजम तो तत्पुरुष लेंगे काम कर्म में समाहर हो जाएगा जा। अथवा इतर तरह ले सकते हैं बीजम के साथ तत्पुरुष सा करेंगे तो काम कर्म का बीज ऐसा कहेंगे सष्टी कहेंगे तो काम कर्म का बीज शोक मोह ठीक है बहुबरी होने से बीज में पुंगलिंग होना चाहिए अर्थात तो शोक मोह का बीज होता है काम और कर्म काम होने से फिर आगे शोक होगा मोह होगा ये तो षष्टी समास से और किसका होगा कहते हैं अजानतो भगवती अज्ञानी का ही ये काम शोक मोह होता है तो आगे काम कर्म यहाँ दो नंबर टिप्पणी देखिए थोड़ा विचारणीय है अजानत मतलब अजानतो के ऊपर जो टिप्पणी है जिसका अजानतो जिस पुस्तक में नया में अलग होगा अजानतों के ऊपर टिप्पणी दिया है अजानत यहां अजानत से अगर मोह से विपर्य तो पक्ष अज्ञानतर्थ अजानत शब्द का अर्थ हो जाएगा अज्ञानत अर्थात तो अज्ञान से कब कहते हैं मोह शब्द का अर्थ विपर्य विपर्य अर्थात तो मिथ्या ज्ञान जो कि अविद्या का कार्य अविद्या का कार्य मोह मानेंगे तब अजानत का शब्द का अर्थ हो जाएगा अज्ञानत अगर मोह शब्द से अविद्या को मानेंगे मोह का अर्थ अविद्या तब अविद्यापक्ष तो ज्ञानभाव ज्ञान अभाव से मोह हुआ मोह शब्द का अर्थ हो गया अविद्या अज्ञान तो ये अज्ञान क्यों है कि ज्ञान का अभाव होने से अज्ञान हो गया तो मोह शब्द का अर्थ आप विपर्य ले सकते हैं जो कि कार्य है अथवा अविद्या ले सकते हैं जो कि कारण है अगर इस प्रकार की लेंगे तब अज्ञानता का अर्थ भी अलग हो जाएगा तो अगर आप मोह शब्द से विपर्य विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान एक दृष्टांत दे देते हैं हमको रज्जु का अज्ञान हुआ और उसमें सर्प का ज्ञान हुआ ये जो सर्प ज्ञान, हुआ, तो ज्ञान, हुआ।, ज्ञान हुआ, हुआ इसको कहते हैं विपर्य विपर्य मिथ्या ज्ञान ये जो मिथ्या ज्ञान हो रहा है अर्थात पदार्थ नहीं है ज्ञान हो रहा है सर्प ज्ञान विपर्य रज्जु का अज्ञान इसको कहते हैं अज्ञान तो रजु अज्ञान हो गया कारण और सर्प ज्ञान हो गया विपर्य कार्य इसी प्रकार की यहाँ मोह शब्द दिए हैं तो मोह शब्द का अर्थ अगर आप विपर्य लेंगे अथवा तो अज्ञान लेंगे ये दोनों प्रकार के लेकर के बड़े मारे जो उसका स्पष्ट करते हैं अगर आप मोह शब्द का अर्थ विपर्य लेंगे कार्य लेंगे तब तो भाष्य में जो दिया है अजानत का अर्थ हो जाएगा अज्ञानत अज्ञान से ये हुआ मोह हुआ अज्ञान है तो आगे विपर्य होगा रजू का अज्ञान है तो सर्प का ज्ञान होगा अगर आप मोह शब्द से विद्या को तो लेंगे तब अजानता का अर्थ हो जाएगा ज्ञाना भावात क्योंकि मोह शब्द का अर्थ हो गया अज्ञान ये अज्ञान क्यों उसमें है कहते हैं ज्ञाना भावात ज्ञान नहीं होने से अज्ञान है किंतु ऐसे अज्ञान हम अनादि कहते हैं कहते हैं अर्थात इसका प्रयोजक ज्ञान नहीं होने से अज्ञान इस प्रकार के कहना तदातु तदातु अवतिष्ठते इति तदा तू अवते भाष्य में दिया ना अजान तो अगर आप मोह शब्द से अविद्या लेंगे अविद्याद्या की उत्पत्ति होती है नहीं होती है तो भवती का अर्थ उत्पद्यते ये अर्थ उसका मोह का उत्पत्ति होती है ऐसा नहीं है अभी तो मोह अवतिष्ठते मोह रहता है क्योंकि अनादि है अभी अज्ञानक है और इत्यर्थ के आगे विराम हो जाएगा टिप्पणी में इत्यर्थ के आगे विराम अन्य अर्थात तो मोह का अर्थ तो अविद्या नहीं है तो फिर मोह का अर्थ तो क्या है विपर्य अगर मोह का अर्थ तो विपर्य लेंगे तब भगवती का अर्थ तो उत्पद्यते मोह का अर्थ तो कार्य है तो उत्पद्य मोह का अर्थ तो कारण है तो अवतिष्ठते और होता है इस प्रकार की अर्थ हो जाएगा अच्छा जिनको संभव है थोड़ा थोड़ा टिप्पणी देख सकते हैं आप लोग फिर जा करके अभी तो और कोई विशेष कार्य नहीं है अन्य पाठ इतना नहीं है जिनका तो टिप्पणी थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं तो बड़े महाराज जी का मतलब चिंतन का गंभीरता आपको थोड़ा पता चल सकता है आगे भाष्य में अजान तो भवती न तो आत्मीकं विशुद्धम गगनोपम गगनोपम पश्यत आत्मा का एकत्व तो, अर्थात आत्मा एक ही है और विशुद्ध है सारे उपाधि विनिर्मुक्त है गगनोपम गगन जैसा व्यापक भी है सूक्ष्म भी है।, है पश्यत जिसको इस प्रकार के ज्ञान होता है उसका शोकम होगा कोई कारण नहीं को मोह कह शोक इसलिए कहा गया मंत्र में इति मोहयोर अविद्या्योर आक्षेपेण असंभव प्रदर्शना सकारणस संसार अत्यंतमे उच्छेद प्रदर्शि शोकमोहर अविद्या्योर भाष्यकार तो कह दिए शोकमोह अविद्या का कार्य बड़े महाराज किंतु आपका विचार में वैशारद्य लाने के लिए और कह दिए क्योंकि दो पक्ष दिखा दिए भाष्यकार एक पक्ष पूरा स्पष्ट कहते हैं फिर भी इस प्रकार की हो सकता है शोक मोह और अविद्या आक्षेपेण अविद्या का कार्य शोक मोह इसका आक्षेप करते हैं आक्षेप जिसका करते हैं वो संभव नहीं है जैसे बार बार दृष्टांत तो हमारे से देख करके समझाते है ना कोई आके पूछता है कि यह मैं कहाँ बैठ सकता हूँ उसको कहें क्यूँ इतना ज्यादा पड़ा है कहीं भी बैठ तो कोई आकर के अगर पूछेगा मैं यहां कहाँ बैठूं तो कहें आप क्यों इधर बैठेंगे अर्थात वो जैसे पूछता है अर्थात मैं यहां कहा बैठूं अर्थात मैं इतना बड़ा आदमी यहाँ कहाँ बैठूं तो उसके लिए कहते हैं आपको कौन बोला यहां बैठने के लिए तो ये प्रश्न अर्थात जैसे आक्षेप हुआ उसका प्रश्न नहीं था वो आक्षेप हुआ अर्थात मैं कहा यहां बैठू पूछता नहीं कि मैं मतलब कैसे बैठू ये प्रश्न नहीं है आक्षेप है आक्षेप होने से उत्तर भी उसी प्रकार दे दिया किन शब्द यहाँ आक्षेप में है अर्थात सो को मोह उसको कैसे होगा ये प्रश्न है असंभव प्रदर्शन जहाँ आक्षेप होता है वहाँ असंभव ये हो नहीं पाएगा होने से सकारण से संसार से अत्यंत में उच्छेद कारण के साथ संसार का अत्यंत उच्छेद संसार का कारण किसको कहा गया अविद्या मूला विद्या ये संसार का कारण है इसका अत्यंत उच्चेद प्रदर्शितो उच्छेद प्रदर्शित ज्ञान होने से संसार का अत्यंत उच्चेद होता है ये मंत्र पूरा हुआ इसमें और संशोधन में ही है ठीक है आगे मंत्र में यो यम भाष्य में यो अयम अतितेर मंत्रेर उक्त आत्मा सश्वेन रूपेण किंग लक्षण इतिहाय मंत्रय अतीत मंत्रे जो यह अच्छा यतीत ही पूर्व मंत्र में सब आत्मा का ये लक्षण कह दिया गया तो, जैसे कहा गया कि अनेजद मनसो जभी अर तदति तद् न एजति और बाह्य भी वही है अंतर भी वही है इस प्रकार के कहा गया इसको जानने वाले का ये स्थिति होता है ये सब आत्मा का थोड़ा धर्म पर व्याख्यान किया अभी कहते हैं कि स आत्मा वो जो आत्मा है स्वयन रूपेण किंग लक्षण निरूपाधिक रूप से उसका वास्तव लक्षण किया है चलना नहीं चलना यह थोड़ा उपाधि को लेकर के विचार हुआ तो अभी कहते हैं कि निरूपाधिक रूप से उसका क्या लक्षण है द्वो नंबर टिप्पणी निरूपाधिकम दिया है स्वयन रूपेण किम लक्षणमिति? दो नंबर अर्थात कहा स्वेण रूपेण रूपेण के ऊपर जो टिप्पणी दिया है तो किम अश निरूपाधिकूप निरूपाधिकूप इसका क्या है आत्मतत्व का अर्थात उपाधि विनिर्मुक्त इसका स्वरूप कहते हैं आह अयम मंत्र यह मंत्र आगे अष्ट मंत्र सपरियगा तुआ। शुक्रम अकाय अव्रणम असनाबीम शुद्धम पाप विदम कवीर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्याथा तथ्य व्यदात शाश्वतीभ्य सामात हो आत्मतत्व परित्रम परित सर्वत अगात, परित अगात, परित अगात, अगात, अगात, अगात, अगात अगात में धातु क्या हो जाएगा ऋण गो क्या सूत्र लगा इणालूंगी अगात सर्वत्र गया हुआ है सामान्य अतीत गया हुआ है गया हुआ है मतलब उपलब्ध होने से गया हुआ है कहते हैं जो जहाँ उपलब्ध होता है हम कहते हैं वहां गया हुआ है नहीं तो कैसे उपलब्ध होता है और सुक्रम सुक्रम अर्थात शुद्धम प्रकाश रूप है प्रकाश रूप स्वयं प्रकाश अर्थात उसका प्रकाश के लिए अन्य कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है अकायम ओक, अकायम अर्थात तो सूक्ष्म शरीर रहित है आत्मा का सूक्ष्म शरीर नहीं अर्थात आपका कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है मनबुदि जो है वो सब आपका नहीं है अव्रणम अस्नाविर व्रण और स्नावा स्नावा स्नायु व्रण और स्नायु ये सब स्थूल शरीर में होते हैं तो अस्नाविरम कह कर के अर्थात स्थूल शरीर भी आपका नहीं है शुद्धम शुद्धम कहने का अर्थ कारण शरीर भी नहीं है अशुद्धम अर्थात मल मल अर्थात चित्त का संस्पर्श कहते हैं वो भी नहीं है तो ये तीनों शब्द के द्वारा अकायम अव्रणम अस्नाभिर और शुद्धम ये तीनों के द्वारा सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर का निषेध कर दिया गया अपाप विद्व पाप से विद्ध संश्लिष्ट नहीं है पाप शब्द का अर्थ पाप और पुण्य दोनों ही है पुण्य भी पाप है तो जो स्वर्ग इत्यादि लोकांतर प्राप्ति से सुख भोग करना चाहता है उसके लिए पुण्य तो अच्छा है मुमुक्ष के लिए पुण्य भी पाप है क्योंकि पुनर्जन्म करवाएगा स्वर्ग में शरीर देगा किंतु पुनर्जन्म तो करवाएगा इसलिए पाप कह दिया और आत्मा जो है अपाप विद्व और वो आत्मा कवि कवि अर्थात क्रांतदर्शी अतित भविष्य भूत सभी को जानने वाला सर्वज्ञ मनीषी अर्थात तो बुद्धि का नियमता वही है अंतर्यामी रूपेण परिभू परिभू सभी का ऊपर में है स्वयंभू स्वयंभू अर्थात तो उसका कोई और अन्य अधिष्ठान नहीं है स्वयं भवती स्वयंभू या था तथ्यथो तथ्य तो अर्थ व्यदात शाश्वतीभ्य सामभ्य सामभ्य चतुर्थी अंत है सम प्रजापति संवत्सर सम प्रजापति प्रजापतियों के लिए और प्रजापति कैसे हैं शाश्वती क्योंकि प्रजापतियों का जीवन बहुत लंबा होता है जो ये कश्यप मरीच इत्यादि होते हैं जो प्रजा की उत्पन्न करते हैं अर्थात ये स्वर्गलोक इत्यादि उन्हीं का उत्पत्ति है सर तो वो सब बहुत दीर्घ रहने, रहने वाले हैं और ये परमात्मा क्या करते हैं ये सब प्रजापतियों के लिए अर्थान व्यदधात उनके लिए जो अर्थ अर्थ कर्तव्या ये प्रजापति का क्या कर्तव्य होगा वो परमात्मा उसका निश्चय करते हैं व्यदधात अर्थात उनको देते हैं क्यों किसको वो देते हैं सब कहते हैं कि याथा तथ्य तो किसी ये गंगू को बुला करके ला करके प्रजा सृष्टि करने के दायित्व तो नहीं दे देंगे वो तो महान अनर्थ कर देगा इसलिए कहते हैं याथा तथ्य तो यथा तथा जिसका जैसे कर्म उपासना है उसी के आधार पर उसका आगे का कर्तव्य प्राप्त होता है जो बहुत दुष्कर्म करेगा उसको कहीं राजा नहीं बना देंगे वो तो नाश कर देगा राज्य का प्रजा का तो यहाँ कहते हैं याथा तथ्य तो अर्थात कर्म उपासना के आधार पर उसको आगे कर्तव्य विधान होता है और प्रजापतियों को भी कर्तव्य विधान होता है ब्रह्मा जी को भी कर्तव्य विधान होता है प्रजापति तो उनके नीचे आते हैं आज यहाँ तक ओम सन्नो मित्र सं वरुण सन्नो भगवे मान शंग इंद्रो बृहस्पति शो